नील दो भाई लुका भारी मैं तुम्हें उर्धरि प्रभु प्रभु दाई करूं भले हनुमान सहाई तेरी गिधि नात प्रयोग बनाई लोच दुंग शरमो सर दी मगनाथ थल नर जरा दी सुनित पाल सागर मन पीरा हरि राम रेणीरा दे राम बल पऊ सुधारी हर कियो निधि हय सुधारी सुनावा शरण बंदिपा को विषिवाज भवन जवनऊ सिंधु तीरघु पतही मत पायऊ चरित कलिमल हर जथामति दास दुलसी गाय सुख भवन संसय समन दमन विषाद रघु सभी गुन गना सकल आस भरोस ग सकल सुमंगल गायत रजुनायत गुणगान सुन खबर सिंधु दिना जल जान गंदगीव सुनो मानी करते रहे जो रास्ता देगा नहीं दिए भगवान और अग्नि आस्था के प्रभाव से समुद्र के भीतर द्वारा उत्पन्न हुई खबली मचने लगी जीव जल गिगलने लगे तो समुद्र का पत्थर भी होकर आया और तो तो क्षमा याचना भगवान से की और अपनी विनम्रता की बातें कही भगवान की शक्ति दोष तो ने समझ और उनको अपना स्वामी प्रभु मानकर के बार बार भगवान की वंदना जब समुद्र ने भगवान से इस प्रकाश वंदना की विनती की क्षमा याचना की जब भगवान हाँ से तरह करके उस पर अपनी कृपा व्यक्ति की और कहा कि भाई हमको और क्या करना केवल हमें समुद्र के पार जाना है तो हमें बताओ कैसे जाए काम तो को चाहिए काम को जाना है तो समुद्र ने अब उसके बाद में क्या हो उपाय है वो पता है ये दूहे में कल देख रहे थे कि यही भी उतरे है अपने तक सात सुखाओ उपाय हमें यह थोड़ी करना है कि समुद्र का अपमान करना है निंदा करनी है सुखाना है खराब करना है प्रकृति के विरुद्ध करना है ये कुछ नहीं करना है हमारा तो प्रयोजन इस मात्र है कि लंका तक पहुंचना है वो होना चाहिए पर बाकी तुम्हारी मर्यादा बनी रहे महिमा बनी रहे तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है जब प्रकार से भगवान ने कहा तो समुद्र ने उपाय बताया अब ये देखिए भाव तो कथा कथा नहीं है लेकिन उसके पीछे भगवान के आदर्श चिंतन किस प्रकार का है आदर्श व्यवहार किस प्रकार का है वो सामने आता है कि देखो विभीषण की बात मान करके भगवान पहले समुद्र के रास्ता मांगते हैं तीन दिन तक प्रतीक्षा करते हैं समुद्र नहीं मानता है तो फिर उसको उसके ऊपर उसको क्रोध भी उसको दिखाते हैं फिर भी वो नहीं मानता है तो धनस्पाल उठाते हैं ये सब कार्य किस प्रकार से दसने ये भी देखो और अगर समुद्र मान जाता तो भगवान के क्रोध कोई कारण नहीं धनस्तमान चढ़ाने की कोई बात नहीं तो उसने स्वीकार कर दिया तो भगवान संतुष्ट हो है और उससे खुश रहने गए थे अब देखो एक बात ये हो सकती है जय समुद्र ने कहा गिनती की तो भगवान कर देते इसमें कौन सी बात है तुम सूख जाओ निकल जाएंगे बस तो ऐसे नहीं भगवान बोलते देखो हर बात एक बात इस प्रकार की है कौन बात कैसे बोली जाती है कौन काम कैसे किया जाता है एक छोटी छोटी बात है शास्त्र से बता तो राजे राज तो तरह ध्यान दें तो बहुत महत्वपूर्ण बातें जीवन के उपयोगी बातें मिल जाती हैं भगवान फिर भी जो ये नहीं कहते हैं कि देखो तुम सूख जाओ या हट जाओ और हम निकल जाए अस्पताल तो ये फिर अहंकार की बात हो जाएगी भगवान ने यद्य अपनी शक्ति बल दिखाई उसको लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि उसकी मर्यादा को फिर भी रखने उसी के मान को फिर भी रखने तबाही मानप्रद आप अमानी ये पक्ति का लक्षण और भगवान उसी को दिखाते भी अपने आप ही में सबको मान सम्मान करो और अपने आप मान सम्मान न चाहो न मान करे कोई तो बहुत अच्छा सम्मान की इच्छा मत करो सम्मान की इच्छा करना फिर लौकिकता आ गई भौतिकता फिर आ गई अभिमान फिर आ गया फिर नीचे उतर आए श्रेष्ठता का लक्षण यह है कि अपने सम्मान मन कुछ नहीं चाहिए दूसरे को सम्मान भगवान तो फिर समुद्र को सम्मान दे दो तो कहते तो ही बताओ जैसे तुमको तुम्हारी मर्यादा रह जाए जैसे तुम्हारी बात रह जाए उस प्रकार से हमको रास्ता बता दो हम निकल जाएगा सेना हमारी चली जाए तो आप समुद्र बता बताते कहते हैं कि नाथ नील नल कपि दो भाई कहते हैं कि देखो आपकी सेना में नील और नल दो बानर है और तो ये दोनों भाई नील बड़ा है नल छोसा है ये दोनों छोटे बड़े भाई हैं और ये लड़का आई ऋषि आश्रित पाई छोटेपन में जो वो हो ऋषियों ने इनको एक आशीर्वाद दिया उससे क्या हुआ कि तिनके परस की गिरी भारे उनके छूने से भारी भारी पर्वत भी तरी है ये जल प्रताप तुम्हारे वे देखने लगते पानी में डालोगे तो पर्वत पत्थर भी भारी भारी पर्वत पत्थर भी पानी उतराने लगते हैं ये समुद्र ने बताया तो उनके द्वारा तो उनको उन, उनकी सहायता लेकर के समुद्र के ऊपर पुल बांटा जा सकता है ये समुद्र ने बात बताई अब ये बात यह है कि नलवीर को ऋषियों ने बचपन में ये कौन सा आशीर्वाद दिया था तो समुद्र आशीर्वाद की बात कहता है वैसे आशीर्वाद जो यह समझो बचपन में नल्दी पानर स्वभाव के बड़े चंचल्य थे दोनों तो ये ऋषियों के पत्थर उनके जो प्रयोग में आते थे जैसे समुद्र के किनारे मुनियों ने पत्थर लगा रखे थे और उसके ऊपर बैठ करके स्नान करते थे तो उन्होंने तो तो तो तो तो तो तो तो क्या किया कि पत्थर को लेकर के उनको पानी में डूबो दिया पानी लेकर के सीट लेते हुआ तो पानी में डूब गए ऋषियों को नहाने की दिक्कत होने लगी ऐसे कोई कोई ऋषि जो है वो सालेग्राम की मूर्ति त्याग करते थे उनकी पूजा करते थे मूर्तियों की वो भी पत्थर की मूर्तियां थी ये जहां मूर्तियां पा जाएं ऐसे उठा तो ले जाए और ले जाकर फेंक भयंकर समुद्र में पानी में डूब जाए तो इनकी पूजा करने में इनको दिक्कत होती थी तो ये जब इन्होंने देखा ऋषियों ने तो इन्होंने सोचा कि देखो एक तो बादल जाति वैसे ही है इसलिए ये ऐसा उपद्रव करते हैं और दूसरे बचपन भी है समझ भी इनको नहीं है तो इसलिए इनको क्या किया जाए तो चाहे साफ समझो चाहे आशीर्वाद समझो उन्होंने इस प्रकार से बोल दिया कि ये लोग जो है नंदी जो पत्थर पानी में फेंकेंगे वो डूबे नहीं उतराते रहेंगे तो ऋषियों का भी इससे काम मिल गया अब ये लोग उठा करके जब पत्थर फेंके जाकर के पानी में तो डूबे नहीं तैरते रहे तैरते रहे ऋषियों को दिखाई पड़ जाएगी तैर रहा है तब तो से तो उठाला हो अपने काम में जा तो इस तरह से ऋषियों का भी काम चल गया और मानवों की शैतानी जो वो फिर कारगर नहीं हुई उससे बच भी गए इस प्रकार की युक्ति निकाल दी पुलिस अब वो बात जो बचपन की बात थी उसके बाद नलील बड़े हो गए एक प्रकार भूल भी गए कि उनका उनके छूने से और समुद्र में उसके पत्थरों को डालने से तैरने लगेंगे ये बात उनको याद भी नहीं रहेगी लेकिन समुद्र को मालूम था बाकी समुद्र में ही पत्थर डाले जाते थे अब वो डूबते थे जो उतराते थे ये समुद्र जलते ही था पहले तो उसने भगवान को बताया कि देखो ये बचपन में ऐसा करते रहते थे तो जो हमारे अंदर पत्थर डाले जाते थे नललील के द्वारा वो तैरते रहते जो तो पानी के ऊपर डूबते रहे वसीनी के द्वारा फिर फुल बनवा तो और पकानों लोग पत्थर ले लेकर के आवे नललील को दें और ये लेकर के पानी के ऊपर रखते जाए तो बस ये वो तैर डूबेंगे नहीं और पानी के ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर फुल चला जाएगा इस प्रकार की युद्ध से भा एक बात रही है तो इसमें किसकी महिमा है सबसे पहले तो ऋषियों की महिमा है दूसरे नलनील की महिमा है कि जिनको क्या वो पत्थर छूएंगे उसमें डालेंगे और तीसरी महिमा किसकी है भगवान की है वो कहते हैं कि देखो कितें जलनिध जलध पताप तुम्हारे कहते हैं आपकी कृपा से ही पत्थर है तो जो ऋषियों का आशीर्वाद है और नल बिछ छुए से भगवान राम की महिमा कहां से आ गई तो कहते हैं जो संसार में जितने भी महान कार्य होते हैं ऋषि ने जो कुछ उनसे कहा नलनील भी जो कुछ करेंगे तो इसमें कहीं किसी व्यक्ति विशेष की महिमा नहीं होती महिमा सब अंत था परमात्मा की इसलिए कहते इन सबके पीछे ये भाव रखना चाहिए <coughs> ये सब जो कुछ कर रहे भगवान की लीला है अब यहां आकर के ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ये जो समुद्र के ऊपर पुल, पुल बनने जा रहा है ये पुल भी एक प्रतीक है और प्रतीक है संसार सागर से पार जाने का अब उसी बात के ऊपर आ रहे हैं वो बात कह करके और उसके बाद जो जो जो छंद और धन हैं, उनमें तो इसी बात को संकेत कर रहे हैं कि देखो हर व्यक्ति अपने अपने संसार सागर में डूब है सभी जीव अज्ञान अंधकार के कारण से अपने ही सुभाषुभ कर्मों के करने से जो उनक उन्होंने अपना एक संसार बना रखा है समुद्र की तरह से अपार है उसे पार पाना मुश्किल है उसी कर्मबंधन में पड़े हुए नाना प्रकार के दुख के लिए जन्मुद्ध के चक्र में पड़े रहते हैं इस समुद्र से पार कैसे हो तो उसके पार होने के लिए सुपियां हैं हमारे साथ है। तो दूसरी जगह जैसे वाल्मीकि कहते हैं शुद्ध सेतु सागर शुद्ध सेतु कि ये जो है आपके जो है सुखियां जो है ये है संसार सागर के लिए ये आपके जो है ये सुखी है सुख से रक्षक हैं यहाँ तो सुखियां संसार सागर के लिए पार जाने के लिए खुल हैं और आप उनके रक्षक हैं तो आप देखते हैं कि सुपियां क्या हैं अब कोई जीव जो है अपने संसार से पार ना चाहे बंधन से छुटकारा पाना चाहे उसे सुखियों का आश्रय लेना चाहिए विचार करे, करे क्या मार्ग बताया गया है और उसी मार्ग पर उसी प्रकार करे कुछ तो सुखियों की कृपा से संसार का से पार हो सकती लेकिन सुधियां भी जीव को संसार का अगत पार्क बल पर कर देती हैं? क्योंकि सुधियों की रच, रचना परम ब्रह्म परमात्मा ने की उसी की स्वास है जाके सहज श्वास तारी कु तो परमात्मा की स्वाम सरकार हो सकती है तो मान सु में भी जो सामर्थ्य है वो परमात्मा की है इसलिए अंतता भगवान की कृपा चाहिए कभी स्तुति जो है किसी व्यक्ति को साथ किसी व्यक्ति को सही रास्ते पर लगा करके संसार से पार कर सकते हैं तो भगवान के तो मूल में विद्यमान है ही है स्तुतियों में भी भगवान का ही वर्णन है परमात्मा का ही निरूपण है और साथ परमात्मा की रचना भी है उन्हीं द्वारा प्रेरणा देकर ऋषियों के, के मन में वो ज्ञान उत्पन्न किया गया है इसलिए परमात्मा की भी कृपा है श्रुतियों की भी कृपा है और फिर श्रुतियों का ज्ञान देने वाले जो ऋषि लोग हैं उनकी भी कृपा है, उनका भी आशीर्वाद जितने भी प्राप्त होता है तो ऋषियों की कृपा से तो श्रुतियों का ज्ञान लोगों को प्राप्त होता है अब भगवान सीधे सीधे किसी को वेदों का ज्ञान देने नहीं आते उन्होंने श्रुतियों की रचना कर दी अब उसके द्वारा व्यक्ति श्रुतियों का ज्ञान प्राप्त करें अब सुखी ज्ञान प्राप्त करने के व्यक्ति सीधे सीधे पुस्तक लेकर के खरीद करके पढ़ने चले तो भी वो सुखियां सहायता किसी व्यक्ति की उतनी नहीं कर सकती उसके लिए जरूरत पड़ती है कि वो जो सुखी का ज्ञान रखने वाले ऋषि मुनि हैं उनकी शरण तो। में जाए तो उनकी भी प्राप्त हो इस प्रकार से तो अब इसमें जो है ये है, देखो भगवान की कृपा ये बता दी कि तरी ही जलद प्रताप तुम्हारे तो ये बात भगवान की कृपा हो दूसरे ये है फिर लड़काई ऋषि आशीष पाई ऋषियों का आशीर्वाद सब शांत के तब उनसे प्राप्त हो गए तभी इस प्रकार से समुद्र का पुल बने, और तब देखते तो उससे पार हो, ये इसमें सबकी कृपा की बात पता नहीं थी इसलिए उसमें तुलसीदास जी ने दरबार में भगवान का भी नाम जोड़ दिया कि करिए यहीं जलद प्रताप तुम्हारे अब देखो आगे क्या होता है जो बिल्कुल एक दिन से फुल बन जाता है अभी तो तुम तो अगले पंद्रह तक तो घंटा कांड में आगे चल करके ये कांड समाप्त हो जाता तब लेकिन